जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पेकर भाग तीन प्रकृति का पोषण शास्त्र भूमि अन्नपूर्णा है खाद्य चक्र केशाकर्षण शक्ति चक्रवात देशी केचुओं का कार्य सूक्ष्म पर्यावरण ठीक है साथियों ईश्वर ने मुझे पाँव दिए हैं। क्यों ताकि चलकर मैं फल पेड़ के पास जा सकता हूं और फल खा सकता हूं ईश्वर ने मुझे हाथ दिए हैं ताकि मैं पेड़ के तरफ जा सकता हूं हाथों से फल तोड़ सकता हूं खा सकता हूं ईश्वर ने मुझे जुबान दी है वाचा दी है इसलिए कि अगर भूख लगी तो किसी माता से मांग सकता हूं कि माता मुझे भूख लगी मुझे दे लेकिन ये पेड़ अनगिनत फलों से रहा हुआ एक ही जगह खड़ा है भूस्थिर है अचल है चल नहीं सकता घूम नहीं सकता किसी को मांग नहीं सकता लेकिन खाली पेट नहीं है सब कुछ मिल गया दोबारा करना चाहूंगा कि ये पेड़ एक ही जगह खड़ा है भुस्ती रहे, अचल है घूम नहीं सकता कहीं से चुरा कर ला नहीं सकता किसी को मांग नहीं सकता लेकिन खाली पेट नहीं है पूरा पेट भरा हुआ है इसका मतलब है कहां से लिया अगर एक कृषि वैज्ञानिक कहते हैं भूमि में कुछ भी नहीं होता ऊपर से डाली है यहां तो डाला नहीं क्यों मिल गए इनके बाद जवाब नहीं है एक महान कृषि वैज्ञानिक हो गया जिसका नाम है लाइबिक लायबिक बोलता है कि भूमि माने फत्तर, काड़ीपुटा और मिट्टी का मिश्रण पौधों के वृद्धि के लिए जो चाहिए भूमि में कुछ भी नहीं ऊपर से डालिए लाइबिका सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत बताता है कि भूमि में अगर किसी खाद्य तत्वों की कमी है वो खाद्य तत्व तो अगर बाहर से हम डालते हैं उसके गुना में उत्पादन मिलेगा यानी एक बैग यूरिया डालेगा तो दस बैग अगर उपज मिलती है तो दस बैग डाले तो कितना मिलना चाहिए सौ मिलना चाहिए आपका अनुभव क्या है उल्टा है उल्टा एक बैग रासायनिक खाद की बैग बढ़ रही है उपज घी इसका मतलब है लाए सच नहीं बोलता क्या बोलता है झूठ बोलता है क्यों झूठ बोलता है क्योंकि उसका नाम ही है लाय बीघ लाय माने झूठ बोलने वाला बीग बने बड़ा झूठ बोलने वाला लाए उसके मां को मालूम था कि ये आगे जाकर किसानों को मौत के द्वार पर खड़ा करने वाला है झूठ बोलने वाला है पहली नाम रख दिया लाइबिक जिस झूठे सिद्धांत पर कृषि विज्ञान खड़ा है सच हो सकता है अरे शत प्रतिशत झूठ है शत प्रतिशत शत प्रतिशत झूठ क्या कहता है लाइबिक भूमि में कुछ भी नहीं ऊपर से डालिए साथियों अगर भूमि में कुछ भी नहीं तो जंगल के पौधों को क्यों मिल गया वो तो जान नहीं सकता किसी को मांग नहीं सकता कैसे चुरा कर नहीं ला सकता खाली पेट नहीं है सब मिल गया क्यों मिल गया अब तक कृषि वैज्ञानिकों ने मूर्ख बनाया किसानों को मूर्ख बनाया झूठ बताया, बताया अगर भूमि में नहीं होता तो पौधों में कमी आती इनके मुताबिक अगर भूमि में नाइट्रोजन नहीं, तो नहीं होता तो नाइट्रोजन की कमी आती फास्फेट नहीं होता तो फास्फेट की कमी आती पोटास नहीं होता तो पोटास की कमी होती माइक्रो नहीं होते, तो उसकी कमी होती लेकिन जंगल के पेड़ पौधों में कोई कमी जंगल का किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी तो पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी सब कुछ मिल रहा है इसका मतलब है भूमि में है कमी नहीं है इसका मतलब है भूमि में है भूमि अन्नपूर्णा है भूमि महासागर है ये झूठ बोल रहे हैं कुछ वैज्ञानिक है कि भूमि में कुछ भी नहीं है झूठ बोल रहे हैं भूमि अन्नपूर्णा है भूमि खाद्य तत्वों का महासागर है साथियों लेकिन एक बात है एक बात है। आप मिट्टी का परीक्षण करते हो मिट्टी का कौन कौन करते हैं मिट्टी का परीक्षण? कौन कौन करते हैं मिट्टी का परीक्षण? सॉयल टेस्टिंग कौन करते हैं हाय हाय मिट्टी का परीक्षण भी एक षडयंत्र है ख्याल में साथियों मिट्टी का ऑपरेशन करते हैं उसमें उसके बाद आपको एक रिपोर्ट आती है उस पर लिखा होता है कि आपके भूमि में फास्फेट नहीं ऊपर से डाली है पोटैक्स नहीं ऊपर से डाली है ये क्या बात है मैं एक और बोल रहा हूं कि भूमि अन्नपूर्णा है कृषि वैकेनिक बोलते हैं कि उसमें नहीं है ये क्या बात है कौन झूठ बोल रहा है झूठ मैं भी नहीं बोल रहा हूं झूठ वो भी नहीं बोल रहे लेकिन गुमराह जरूर कर रहे कैसे बात बताऊंगा मेरे मन में भी सवाल आया था क्योंकि वही पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में किसकी जांच करनी चाहिए तो झूठ बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं इसके विपरीत वो बोल रहे उल्टा उल्टा सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में अज्ञान सिखा रहे गलत सिखा रहे हैं तो हमारे गांव में जो कुआं खोदते थे नया तो हर कोई तो भी किसान गांव में कुआ खोदता ही है तो मैंने क्या किया ऊपर की सतह से लेकर 15 फीट तक हर चेंज की मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला में ये ऊपरी सतह से लेकर हर चेंज की मिट्टी 15 फीट तक प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने की जांच की आज मुझे मालूम पड़ा कि भूमि के सतह से जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे वैसे वैसे खाद्य तत्व की मात्रा बढ़ती जाती है और गहराई की भूमि अन्नपूर्णा है महासागर है इसका मतलब है अगर यहां नहीं है यहां एक किलो है या दस किलो है या पचास किलो है या सौ किलो है या दो सौ किलो है या पांच किलो जितना गहराई में जाओगे गहराई की भूमि महासागर है लेकिन ये मेरा सिद्धांत तो होगा मेरे निष्कर्ष होंगे, कृषि वैज्ञानिक नहीं मानेंगे मैं फिर मैंने ढूंढना चालू कर दिया कि किस कृषि वैज्ञानिक ने इस पर काम किया तो मालूम पड़ा दो कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने इन पर काम किया था डॉक्टर प्लास और डॉक्टर वाशिंगटन। ये दोनों बहुत विख्यात सॉयल साइंटिस्ट थे यानी नुदा वैज्ञानिक थे मिट्टी के वैज्ञानिक थे बर्माशेल नाम के कंपनी थी जो खनिज तेल का शोधन करती थी बेचती थी 1924 में बर्माशेल कंपनी ने इन दोनों अधिकारियों को टीम को हिंदुस्तान भेज दिया कि कहा कि भाई हिंदुस्तान में जाइए भूमि के सतह से लेकर 1000 फीट तक नीचे गहरे तक छह छह इंच की मिट्टी के, के नमूने ले प्रयोगशाला में प्रेषण करे देखिए कहा डीजल पेट्रोल मिलता है क्या वाई पिमलेकर डेक्कन ट्रैप यानी दखन का जो पठार है पूरा महाराष्ट्र से लेकर केरला तक इस घाट और गंगेश प्लेन मैंने आपका उत्तरी मैदान प्रदेश उत्तर भारत का वहां उन्होंने समय भूमि के सतह से लेकर 1000 फीट तक 6-6 इंच के मट्टी के नमूने ले 2000 नमूने प्रयोगशाला में प्रश्न किया कहते है हैं निष्कर्ष उसके निष्कर्ष मैंने किताबों में दिए इंग्लिश में दिए हिंदी में दिए क्या कहते रिपोर्ट वो रिपोर्ट कहती है कि भूमि के सतह से जैसे जैसे आप गहरा में जागे पौधों के वृद्धि के लिए जो जो आवश्यकता है आवश्यक खाद्य तत्व है उनकी मात्रा बढ़ती जाती है गहरी मिट्टी महासागर है गहरी भूमि महासागर नीचे भूमि महासागर अभी सॉइल टेस्टिंग के लिए कहा करते हैं ऊपरे छह इंच की मिट्टी लेते कहां की लेते चेंग, चेंग. और प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं बाद में रिपोर्ट आपके हाथ में आती है पहला वाक्य होता है आपके भूमि का पीएच वैल्यू आम्ल विम्ल निर्देशांक सात पॉइंट छ है अब मुझे बताइए कि मेरे भूमि का पीएच वैल्यू आम्ल विम्ल निर्देशांक सात पॉइंट छह है इस वाक्य से मुझे मेरे खेती के बारे में क्या जानकारी मिली कुछ नहीं समझ में आया एक बात समझ में आया कि मेरी भूमि को सात पॉइंट छह पीएस नाम की कोई तो एक कैंसर जैसी बीमारी लगी है हमारी भाषा में तो बोलिए ये कहां की भाषा लाइए दूसरा वाक्य होता है आपकी भूमि में फास्फेट नहीं है ऊपर से डालिए आपकी भूमि में मॉलिडियोनम नहीं है बोरॉन नहीं है झिंक नहीं है वो आपका कॉपर नहीं है ऊपर से डालिए ऊपर से डालिए हिंदुस्तान का पैसा है विदेश ये क्या बात है साथियों उन्होंने चेंज का नमूना लिया हो सकता है उठाए उसमें नहीं है लेकिन नीचे में आशा महासागर की मिट्टी नहीं ली नीचे की मिट्टी नहीं ली ऊपर की ली और बता रहे हैं कि सारे भूमि में नहीं है क्या बताना चाहिए छह इंच में नहीं है नीचे हमें मालूम नहीं है लेकिन क्या बोलते हैं? सारे भूमि में नहीं है इसका मल, मतलब है ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट मूर्ख बनाती है गुमराह करते है किसानों को ख्याल में गुमराह करतेरेंद्र है सॉयल टेस्टिंग इज एना कॉन्सिंग जैसे दिल्ली की एक टीम उत्तराखंड में वो तो जांच करना चाहते थे कि गेहूं है अथवा नहीं एक घर में घुस गए देखा गेहूं नहीं है यहां से दूसरे शहर में गए एक घर में घुस गए देखा गेहूं नहीं है रिपोर्ट भेज दी सारी उत्तराखंड में गेहूं नहीं है उसी तरह चेंज इंच की मिट्टी ली देखा इसमें नहीं है रिपोर्ट भेज दी पूरी पूरी भूमि में नहीं है लेकिन वास्तव में वो झूठ रिपोर्ट है क्योंकि नीचे का क्या है मास एक बात आपको समझ में आ गई कि भूमि अन्नपूर्णा है भूमि के सतह से जैसे जैसे गहरा में जाओगे मात्रा बढ़ती जाती है गहरे की भूमि महासागर है अगर ये नीचे का महासागर जैसे अभी हमने देखा अगर ये नीचे का महासागर अगर जरो तक हम लाते हैं ये नीचे का महासागर उठाकर जड़ों तक लाते हैं तो सारे खाद्य तत्व जड़ को मिल जाएंगे ऊपर से डालना जंगल में वही होता है प्रकृति में वही होता है ख्याल में अगर प्रकृति में ये नीचे का मास अगर ऊपर आता है तभी पौधों को एनपी मिलता है नाटोन बास्केट मिलता है और ऊपर नहीं होता नीचे होता है इसका मतलब है अगर जंगल के पौधों को सब कुछ मिलता है इसका मतलब है जंगल के है की भूमि में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं प्रकृति की ईश्वर की जो नीचे का मास उठाती है ऊपर लाकर उपलब्ध कराती है समझ में आ गया वो कौन सी व्यवस्था है वो ईश्वर की व्यवस्था है प्रभु की व्यवस्था है अपने प्रकृति की अवस्था मैंने इसका भी अभ्यास किया कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती है इसका गाढ़ा अभ्यास किया उसके परीक्षण लिए और मंदिर में मालूम पड़ा कि चार व्यवस्थाएं हैं है। ये नीचे का मास अगर ऊपर लाने की चार व्यवस्थाएं लिखिए डाउन प्रकृति में मानव के उपस्थिति के बिना पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य तत्वों की आपूर्ति आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति अगर अपने आप होती है अपने आप होती है इसका मतलब है ईश्वर की एक खुद की स्वयं विकासी, स्वयं पोषी ईश्वर की खुद की स्वयं विकासी, स्वयं पोषी स्वयं पूरी स्वावलंबी व्यवस्था है स्वयं विकासी स्वयं पोषी पूरी स्वावलंबी व्यवस्था है मूलभूत विज्ञान के अनुसार कुशि विज्ञान नहीं कृषि विज्ञान अज्ञान है मूलभूत विज्ञान मूलभूत विज्ञान के अनुसार बेसिक साइंस के अनुसार भूमि के सतह से हम जैसे जैसे भूमि के गहराई में जाते रहेंगे वैसे वैसे त, खाद्य तत्वों की पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है इसका मतलब है गहराई की भूमि पोषक तत्वों का महासागर है भूमि अन्नपूर्णा है जंगल के पेड़ पौधों के पत्तों का परीक्षण करने के उपरांत मालूम पड़ता है कि पौधों को सारे पोषक तत्व मिल गए हैं वास्तव में हमने नहीं दिए इसका मतलब है गहराई की मिट्टी से पोषक तत्वों को उठाकर जड़ों तक पहुंचाने वाली ईश्वर की एक व्यवस्था जरूर है इसका अभ्यास करने के पश्चात इसका अभ्यास करने के पश्चात मालूम पड़ा भूमि के गहराई का यह महासागर पोषक खाद्य पोषक तत्वों का महासागर ऊपर उठाकर जड़ों तक पहुंचा देने वाली चार प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं नंबर एक खाद्य चक्र न्यूट्रन साइकिल नंबर दो केशाकर्षण शक्ति केशाकर्षण शक्ति कैपलरी फोर्स मैं बताऊंगा बाद में तीन चक्रवात साइक्लोन्स क्या बोलते हैं आप तूफान बोलते चक्रवाती बोलते चक्रवात और चार है देशी केचुओं की गतिविधियां दो लोकल अर्थम एक्टिविटीज देशी केचुओं की गतिविधियां चार लिखे नंबर एक खाद्य चक्र जड़े भूमि से जितने भी खाद्य पोषक तत्व तो उठाती है वो पौधों के शरीर में संग्रहित होता है पेड़ पौधों की आयु समाप्ति के पश्चात बारिश काल में उनके शरीर का विघटन होता है बारिश काल हाँ विघटन माने डिकम्बोज हिंदी में डिकम्बोज कहते हैं इंग्लिश में विघटन कहते हैं, है ना? या, या कि हिंदी बहुत अच्छी है और शरीर में बंदिश्त पोषक तत्व किसको मिलते हैं जड़ों को मिल जाते हैं। बंदिश्त संग्रहित पोषक तत्व विघटन के बाद किसको मिलते हैं जड़ों को मिल जाते हैं आपको उदाहरण दूंगा अभी सपोज यह हमारी फसल है मान लीजिएगा और भूमि से 100 किलो खाद्य पोषक तत्व उठाए कितने उठाए 100 किलो मान लीजिएगा अब 100 किलो खाद्य तत्व उसके शरीर में संग्रहित हो गए कटाई के बाद कटाई के बाद अगर वो सारे उसके अवशेष भूमि के सत्व पर आच्छाद बिछाते हैं और विघटन होता है तो भूमि से लिए आवे सारे पोषक तत्व तो किसको मिलते हैं भूमि को लौट दिए जाते हैं अगर 100 किलो उठाए शरीर में बंदिश्त हुए सारा शरीर भूमि को समर्पित कर दिया शरीर विघटित हुआ और 100 किलो उठाया वो कहा मिल गया भूमि को लौटा दिया गया ऊपर से डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा बता दो तो, बता दो तो। इसका मतलब है अगर फसल के अवशेष बचे हुए अवशेष हम भूमि के सतह पर दो कतारों के बीच में आच्छादन के रूप में बिछाते हैं तो उन फसल ने जितने भी खाद्य तत्व तो लिए हैं वो पुनः दोबारा हम किसको प्रदान कर सकते हैं भूमि को लौटा सकते हैं ऊपर से डालने की नौबत यही आक्रमण हुआ कृषि विज्ञान को मालूम था कि अगर ये अवशेष भूमि के सतह पर बिछाएंगे विघटित हो गए जितना उठाया उनको जड़ों को मिल जाएगा तो एनपी के खरीदने के लिए शहर में नहीं आएगा तो हिंदुस्तान का पैसा विदेश इसलिए उन्होंने क्या कहा उसको क्या करो जला दो कौन कौन महात्मा है गन्ना कटाई के बाद गन्ने के पत्ते जलाते हैं कौन कौन महात्मा बैठे सभी चला मुझे मालूम है सभी जलाते साथियों इसका मतलब है इसका मतलब है किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते अवशेष जलाना महापाप है क्योंकि हम हमारी भूमि की जो सजूता है उसको खत्म करते हैं हमारी भूमि में ह्यूमस की निर्मित को रोकते हैं पौधों को खुश भूमि को बंजर बनाते हैं एक बात ख्याल में रखिए फसलों के अवशेष हम भूमि में लौटाते हैं तो पूरा खाद्य तत्व भूमि को मिल जाता है ऊपर से डालने की बात नहीं आती लेकिन ये समस्या है धान का पुआला है गेहूं का भूसा है ये सरसों का भूसा है बैलों को डालना है गाय को खिलाना है भैंस को खिलाना है।, है ना लेकिन तो भी जाएगा खेत में ही खेत में ही जाएगा ख्याल में क्योंकि जब आप सूखा हुआ चारा खिलाइए गाय भैन भैंस को 48 घंटे के बाद जितना खिलाया उतना ही बाहर निकलता है गोबर गोमूत्र के बाद क्या मिलता है अगर आप 100 किलो खिलाओगे 48 घंटे के बाद कितना बाहर निकलेगा 100 किलो ही बाहर निकलेगा गोबर गोमूत्र में और गोबर गोमूत्र आप कहाँ डालते हैं खेत में जाकर यानी खेत में से लिया कहाँ गया खेत में चला गया चला जाना ही है जो जहां से आया वहां लौटना ही पड़ेगा। आप कहां से सुबह निकले थे आ? घर से निकले थे वापस कहा जाना पड़ेगा नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी है ना इसका मतलब है कि हमें जो भी काष्ट पदार्थ तो उपलब्ध होगा उसको जलाना है क्या नहीं है। फर्मी कंबोज बनाना है क्या नहीं कंबोज बनाना है क्या नहीं है। तो गन्ने के दो कतारों के बीच में या हमारे जो भी सब्जियां हैं हमारे जो पेड़ पौधे हैं इनके दो कतारों के बीच में हमें क्या करना है उसको अच्छे के रूप में बस इतना और जितना भी गोबर मिलेगा देशी गाय का हमारे घर के वो कहां डालना है खेत में घन जीवामद के रूप में डालना है बस ये दो बातें करते साथियों लेकिन एक समस्या है इस समस्या ये है कि इतना आच्छन कहां से लाए इसका मतलब है हमें हमारे खेत में ही तैयार करना पड़ेगा चोरी करना महापाप है क्या पुण्य की बात है पुण्य की बात है बहुत अच्छा महापाप है किसी पेड़ पौधे के नीचे गिरी हुए पत्ते उठाओगे अपने आम के नीचे डालोगे ठीक है आपका काम हो जाएगा लेकिन वो क्या होगी चोरी होगी क्योंकि क्योंकि हमारे पेड़ पौधों को साल भर जितना पोषक तत्व चाहिए वो सारे उस पत्तों में होते हैं कितना होते हैं उस पत्तों में इसका मतलब है कि बारिश के पहले हम हमारे घर में चावल और दाल और गेहूं भर कर रखते हैं वे साल खाते हैं, उसी तरह ये सारे पत्ते उसका भंडार है अगर भंडार को लूटते तो पौधे खाली पेट रहेंगे या भरे पेट रहेंगे खाली पेट इसका खाली पेट रखना ये पाप है या पुण्य है पाप है तो कहीं से बाहर से नहीं लाना है जो भी काष्ट चाहिए हमारे खेत में आंतर सब होलों के माध्यम से निर्माण करना समझ में आ गया आ गया ना तो साथियों एक बात हमारे समझ में आ गई कि बैलों को गाय को खिलाने के उपरांत जो बचा रहेगा खेत में फसलों के अवशेष जो बचे रहेंगे उसको जलाना नहीं है कंपोस्ट होर्मी कंपोस्ट डालना नहीं है करना नहीं है केवल भूमि के ऊपर बिछावन के रूप में बिछाना है मल्छी के रूप में बिछाना है आ यहां तक समझ में आ गया बहुत बड़ी बात समझ में आ गई यहां तक समझ में आ गए आ गए बहुत बढ़िया साथियों मैंने अभी आपको कहा था कि हम खेती के बारे में खेत के बारे में चर्चा करते हैं ये खेत पांच लाख रुपए एकड़ है क्योंकि ये कम उ शक्ति का है इसकी फर्टिलिटी कम है ये खेत बीस लाख रुपए एकड़ का है क्योंकि ये बहुत अच्छा खेत है है उसमें ऊर्जा शक्ति ज्यादा है इसका मतलब है कीमत किस पर निर्भर होती है ऊर्जा शक्ति पर जितनी ऊर्जा शक्ति ज्यादा उतनी उपज बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी इसका मतलब है कि ऊर्जा शक्ति ही हमें बढ़ाना पड़ेगा और ऊर्जा शक्ति जो बढ़ाने का काम करता है वो कौन सा तत्व है भूमि का हिमस है कौन सा है हिमस लिखिए हमारी भूमि की जितनी ज्यादा उर्जा शक्ति होगी उतनी ज्यादा हमारी भूमि उपजाऊ होती है उपजाऊ बोलते हैं ना फर्टिलिटी को क्या बोलते आप प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं क्या बोलते हैं उपजाऊ उतनी हमारी भूमि उपजाऊ होती है ऊर्जा शक्ति इसका मतलब है इसका मतलब है कि अगर हमें हमारी उपज बढ़ानी है तो ऊर्वा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा लिखिए भूमि की ऊर्वा शक्ति बढ़ाने का काम भूमि के सतह के साढ़े चार इंच क्षेत्र में एक जैव रासायनिक पदार्थ करता है एक जैव रासायनिक बायोकेमिकल जैव रासायनिक पदार्थ जैव रासायनिक बायोकेमिकल जैव रासायनिक पदार्थ करता है जिसको ह्यूमस कहते हैं ह्यूमस ह्यूमस माने भूमि की ऊर्जा शक्ति ह्यूमस इज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। हाँ जीवन द्रव्य ह्यूमस को हिंदी में मैंने एक जीवन नाम दिया है जीवन द्रव्य हाँ जीवन द्रव्य ह्यूमस की निर्मित फसलों के अवशेष विघटित होने के उपरांत होती है विघटित होने के पश्चात होती है बाद में होती है विघटन करने वाले अनंत करोड़ सूक्ष्म युवाण होते हैं और देसी गाय का गोबर इन युवाण का बहुत ही बढ़िया जोड़न होता है जामन होता है क्या बोलते हैं आप जामन होता है समझ में आ, आ गया इसका मतलब है अगर हमें ह्यूमस की निर्मित करना है जीवन द्रव्य की निर्मित करना है तो फसलों के अवशेषों को भूमि के सतह पर दो कतारों के बीच में पौधों के दो कतारों के बीच में बिछावन के रूप में डालना पड़ेगा आच्छादन की क्या बोलते हैं आप आच्छादन बोलते हैं बिछावन हां बिछावन के रूप में डालना पड़ेगा नहीं तो जलाना पड़ेगा नहीं, नहीं? नहीं। लिखा है पूछे इनको लिखा है कि नहीं हां क्या करना पड़ेगा आच्छादन करना पड़ेगा बिछावन करना पड़ेगा यहां तक समझ में आ गया अब देखिए ये जड़े क्या करती है ये जड़े पेड़ पौधों की नीचे गहरे तक जाती है जाती है ना और गहराई से नमी उठाती है और पोषक तत्व तो उठाती है हमारा सिद्धंध क्या है गहरे की मिट्टी क्या है महासागर है यानी महासागर से वो क्या उठाती है पोषक तत्व तो उठाती है और कहा संग्रह करती है शरीर में और शरीर हमें आच्छेदन डाल दिया विघटित हो गया ह्यूमस बन गया यानी नीचे का मास कहा गया अब ह्यूमस में आ गया अंजड़ों को उपलब्ध हो गया बाहर से डालने की आवश्यकता समझ में आ गया? है ह्यूमस का शरीर ह्यूमस का शरीर अनेक पोषक तत्वों के द्वारा निर्मित होता है लेकिन उनमें से चार प्रमुख होते हैं दो प्रमुख होते हैं, लेकिन उनमें से दो तत्व प्रमुख होते हैं, पोषक तत्व जैविक कार्बन और जैविक नाइट्रोजन जैविक कार्बन और जैविक नाइट्रोजन क्या लिखा हाँ देखिए हाँ, जैविक कार्बन माने क्या आपको पूरा विज्ञान सुनना है जैविक कार्बन माने क्या किसी भी पेड़ पौधे के हरे पत्ते दिन में खाना पकाने का काम करते हैं दिन में खाना पकाने का काम करते हैं इस खाना पकाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस कहते हैं संश्लेषण राइट संश्लेषण सिंथेसिस निर्मित संगठन गठन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते है? है। हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते उसे कर्भग्रहण क्रिया भी कहते हैं कर्बग्रहण क्रिया भी कहते हैं, कार्बन एसीमुलेशन प्रोसेस भी कहते हैं कर्ब ग्रहण ग्रहण क्रिया इस क्रिया के दरमियान हरे पत्ते हवा में से जो कार्बन लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैविक कार्बन कहते हैं। हवा में जैविक कार्बन की मात्रा हर 10 लाख हिस्सों में हर 10 लाख हिस्सों में 280 से लेकर 300 सौ पीपीएम हिस्से होती है 280 से लेकर 300 हिस्से होती है जैविक कार्बन समझ में आया? इसका मतलब है कोयला जैविक कार्बन नहीं है लिखिए कोयला जैविक कार्बन नहीं है हवा से लिया हुआ कार्बन है जैविक कार्बन है कोयला डालोगे तो काम नहीं चलेगा यू न्यूमस नहीं बनेगा जैविक कार्बन समझ में आ गया अब लिखिए जैविक नाइट्रोजन जैविक नाइट्रोजन लिखिए हवा में अट्ठहत्तर प्रतिशत नाइट्रोजन है हवा में 78.6 परसेंट नाइट्रोजन है क्या बोलते अठहत्तर बोलते का अठहत्तर बोलते अठहत्तर अठहत्तर पॉइंट प्रतिशत नाइट्रोजन होता है इसका मतलब है हवा नाइट्रोजन का महासागर है हवा नाइट्रोजन का महासागर है हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध करने का ठेका ठेका को क्या कहते हैं आप हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हां हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जड़ों को हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध करने का ठेका ईश्वर ने कुछ जीवाणु को दिया है जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं या नत्व स्थिरिकरण जीवाणु कहते हैं। जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी नत्र स्थिरीकरण जीवाणु कहते ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेते और हैं और जड़ों को उपलब्ध कराते हैं, ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेते हैं जड़ों को उपलब्ध कराते हैं, इसको ही जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। जैविक माने अवय ने लिया हुआ पत्ते अवयव हुए है ना जड़े अवयव हुए ह्यूमस के शरीर में ह्यूमस में 60 प्रतिशत जैविक कार्बन होता है 6 प्रतिशत जैविक नाइट्रोजन होता है कितना होता है 60 और 6 इसका मतलब है 10 को 1 60 को 6 माने 10 को इसका मतलब है लिखिए इसका मतलब है कार्बन और नाइट्रोजन इसका आपस का अनुपात इसका मतलब है कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों का आपस का अनुपात आपस का रेशो दस को एक है इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन रेशो सीएन रेशो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो सीएन रेशो कहते हैं कार्बन मतलब गुणोत्तर कहते हैं हिंदी में देखिये इसका मतलब है एक किलो नाइट्रोजन ह्यूमस निर्मिति के लिए कितना कार्बन पकड़ेगा दस किलो राइट समझ में आ गया? इसका मतलब है ये एक किलो नाइट्रोजन ह्यूमस निर्मिति के लिए दस किलो कार्बन को पकड़ेगा अगर हमने गन्ने के सूखे पत्ते गन्ने के पत्ते धान का पुअल गेहूं का भूसा या सूखा हुआ घास या सूखी हुई घास इनका आच्छादन करेंगे इनका बिछावन करेंगे दो पौधों के बीच में इनका बिछावन करेंगे तो इस अवशेष के शरीर में ग्रामीणी परिवार के हैं कौन से परिवार के हैं ग्रामीणी परिवार के जिसको चूर्ण धान्य कहते हैं चूर्ण घास वर्गीय कहते हैं इनके शरीर में 80 प्रतिशत कार्बन है ये जो गन्ने के पत्ते हैं सूखे हैं ना धान का पोल है या गेहूं का भूसा है नहीं तो सुखी घास है इनके शरीर में कितना कार्बन है अस्सी प्रतिशत कार्बन है लेकिन नाइट्रोजन एक प्रतिशत तो है लेकिन नाइट्रोजन केवल एक प्रतिशत है कार्बन तो अस्सी प्रतिशत है लेकिन नाइट्रोजन कितना है केवल एक प्रतिशत आच्छादन विकटित होने के बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यह आच्छादन विघटित होने के बाद 80 किलो कार्बन मुक्त होगा लेकिन नाइट्रोजन कितना होगा केवल एक किलो लेकिन नाइट्रोजन केवल एक किलो मुक्त होगा 80 किलो कार्बन मुक्त होगा लेकिन नाइट्रोजन कितना है केवल एक किलो है तो एक किलो नाइट्रोजन मुक्त होगा ये एक किलो नाइट्रोजन दस किलो कार्बन को पकड़ेगा ह्यूमस निर्मिति के लिए यह एक किलो नाइट्रोजन दस किलो कार्बन को ह्यूमस निर्मित के लिए पकड़ेगा कितना पकड़ेगा दस किलो बचा कितना रहेगा सत्तर किलो कार्बन बचा रहेगा सत्तर किलो कार्बन बचा रहेगा इसको पकड़ने के लिए वहां 70 किलो अब सात किलो नाइट्रोजन चाहिए लिखिए इसको 70 किलो को पकड़ने के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए सात किलो चाहिए वहां नहीं है नाइट्रोजन वहां नहीं है कितना चाहिए 70 किलो को पकड़ने के लिए कितना चाहिए सात किलो चाहिए दस को एक है ना वहां नाइट्रोजन नहीं है तो परिणाम स्वरूप लिखिए परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप सारा कार्बन हवा में चला जाएगा सारा कार्बन हवा में चला जाएगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और वायुमंडल में बदलाव आएगा नुकसान होगा इस 70 किलो कार्बन को ह्यूमस में पकड़ने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए 7 किलो नाइट्रोजन चाहिए वो यूरिया का नहीं चलेगा जो सात किलो नाइट्रोजन चाहिए वो यूरिया का नहीं चलेगा हां जैविक नाइट्रोजन चाहिए और ये जैविक नाइट्रोजन केवल दलहन की फसलें देती है कौन सी फसलें देती है दलहन की फसलें देती है और यह जैविक नाइट्रोजन केवल दलहन की फसलें देती है इसका मतलब है हमें गन्ने में या फल पेड़ों में कौन सी सह फसल लेनी होगी दलन लिखिए इसका मतलब है हमारे गन्ने में अथवा मुख्य फसल में सह फसल के रूप में मुनगा मुनगाह क्या बोलते हैं आप सहजना सहजना डोमेस्टिक हां सहजन का पेड़ लिखिए सहजन डमसटिक हां हां सजन का पेड़ पेड़ आने पौधा वो कल विषय आएगा आप लिख लीजिए केवल अरर अरर सहजन अरर लोबिया मूंग उड़द होश ग्राम को क्या कहते हैं हौसग्राम कुर्थी चना मटर मसूर दलहन सभी आते हैं सारी दलहन की आंतरिक फसलें लेनी चाहिए सब फसलें लेनी चाहिए बस समझ में आ गया एने, रोटी के साथ दाल दाल के साथ रोटी है ना इसी तरह हमें क्या करना है आच्छादन के साथ स फसल दलहन की दलहन के साथ आच्छादन इस तरह का कॉम्बिनेशन करना समझ में आ गया साथियों कलम ने भी देखा कि अगर भूमि से भूमि में नहीं होता जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक दावा करते कि भूमि में कुछ भी नहीं होता ऊपर से डालना ही पड़ता है वो दावा झूठा है कलम ने देखा वैज्ञानिक स्तर पर भूमि महासागर है अन्नपूर्णा ये भी देखा और ये भी देखा कि हमारे भूमि के सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाओगे खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है ये नीचे की भूमि अंदर की भूमि ये गहराई की भूमि महासागर है अन्नपूर्णा है और कल हमने ये भी देखा कि नीचे का मास अगर ऊपर लाने का काम कितनी पद्धतियां करती है कितनी चार करती है पहली कौन सी देखी हमने खाद्य चक्र वो समझ में आ गया सबको ठीक दूसरा है केश आकर्षण शक्ति कैपिलरी फोर्स लिखे इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाली तीन महाशक्तियां होती हैं इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाली तीन महाशक्तियां होती हैं एक है गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण शक्ति दूसरी है केशाकर्षण शक्ति कैपिलरी फोर्स केशाकर्षण शक्ति कैपिलरी फोर्स तीसरी है नियामक शक्ति कंट्रोलिंग फोर्स नियामक शक्ति देर आर थ्री इनसे फोर्सेस विच एक्टिवेट एंड कंट्रोल ऑल द इंटर यूनिवर्स पहला है ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटिक फोर्स एंड कंट्रोलिंग फोर्स अतः है गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की न्यूटन ने की आपको मालूम है, है ना न्यूटन ने जब एक खोज की तब वो वैज्ञानिक नहीं था वो केवल चरवा था चरवा माने क्या बोलते हैं आप गाय को रखता है चराने लेके जाता है क्या बोलते हैं गौ, गौला गौला गोवाला या अनपढ़ था अनपढ़ था एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी गाय को छोड़ दिया चरने के लिए और सेब के पेड़ के नीचे सोया ऊपर देख रहा था फल की तरफ देखते देखते एक फल टूटकर उसके नीचे गिर गया अगर आप होते तो सोचते हैं गिर गया उसमें क्या है गिरने वाला ही है लेकिन उसने सोचा अरे यहां क्यों गिरा इधर क्यों नहीं गया ईश्वर क्यों नहीं गया ऊपर क्यों नहीं गया नीचे क्यों आया तीन रात सोया नहीं लगातार चिंतन ऐसा क्यों हुआ इधर क्यों नहीं गया ऊपर क्यों नहीं गया क्या है भूमि भु, के अंदर और तीन दिन के बाद उसके दिमाग में लाइट लग गया कि जरूर अगर वो भूमि के तरफ गया इसका मतलब है भूमि में कुछ तो भी जो उसको क्या कर रहा है खींच रहा है बाद में वो कॉलेज में गया पढ़ा और सिद्धांत रखा बाद में सारी दुनिया ने उसका सिद्धांत मान लिया और एक मशहूर वैज्ञानिक क्या बोलता है न्यूटन बोलता है कि एनी मैटर एने कोई भी वस्तुमान मैटर माने वस्तुमान वस्तुमान उसे कहते हैं जिसको भार है डेट मैटर विच आर द वेट डेट इज द मैटर वस्तुमान उसे कहते जिसको भार है वेट है एनी मैटर कोई भी वस्तुमान जब नीचे गिरता है न्यूटन बोलता है जब नीचे गिरता है तो गिरता नहीं है हमारे पृथ्वी के अंदर कोई तो भी एक शक्ति है जो उसको खींच लेती है और वो है गुरुत्वाकर्षण उसने शब्द का उपयोग किया है एनी मैटर कोई भी वस्तुमान जिसको भाव है वह वस्तुमान है अब पानी भी वस्तु माने पानी भी वस्तु माने पानी के तीन रूप होते हैं एक होता है घन रूप माने बर्फ द्रव रूप माने पानी और वायु रूप माने बाश बाप अब सपोज मैंने वो बर्फ का टुकड़ा छोड़ दिया वो नीचे गिर गया ठीक है न्यूटन ठीक कहता है कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने खींच लिया पानी में नीचे गिराता हूं तो पानी नीचे गिरता है ठीक है न्यूटन सही कहता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने खींच लिया लेकिन बाष्प नीचे नहीं आता है बाष्प अगर छोड़ दिया जाए तो ठीक उल्टी दिशा में जाता है कहां जाता है ऊपर जाता है क्यों बाष्प वस्तुमान है उसको भार है वेट है उसके सिद्धांत तो नीचे आना चाहिए नीचे नहीं आता ऊपर जाता है इसका मतलब है न्यूटन कहे तो भी गलत कह रहा है क्यों गलत कह रहा है क्योंकि उसको भारतीय दर्शन मालूम नहीं भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसॉफी पंचमाभूत की बात करता है जो आया जहां से आया वहां लौटना है सिद्धांत ये यह बाष्प कहां से आया था कहां से आया था पानी के रूप में कहां से आया मेघों ने दिया मेघ बाष्प का क्या है जमावट है तो बच्चा मां के पास जाएगा या कहीं जाएगा लौटकर कहां जाएगा वहीं जाएगा कहां जाएगा मेघों के तरफ ऊपर जाएगा ख्याल मेरे कलम में खाद्य चक्र देखा कि भूमि से लिया हुआ भूमि में जाना ही चाहिए जहां से आया वहां जाना ही चाहिए यह भारतीय दर्शन कहता है इंडियन कहता है। साथियों पाश्चात्य दार्शनिक या पाश्चात्य वैज्ञानिक जो कहते हैं वो जांच के बिना स्वीकार करना गलत है भारतीय लोगों की एक मानसिकता है कि पाश्चात्य तो जो है वो सही है और हमारा गलत है यह गलत सोच गलत सोच आइंस्टाइन इतना बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टाइन का शब्द अंतिम माना जाता है वैज्ञानिक क्षेत्र में आइंस्टाइन इस सदी का महान वैज्ञानिक है उसका हर शब्द विज्ञान माना जाता है आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रकाश की गति से और तेज गति वाला कोई हो ही नहीं सकता आइंस्टाइन ने कहा था प्रकाश जिस गति से आता है उस गति से ज्यादा गति वाला कोई कण हो ही नहीं सकता लेकिन आज सिद्ध हुआ है वो बोसौन कण प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति सिद्ध हो है इतना विशाल ब्रह्मांड मानव के दो हाथों में आ सकता है कैसे संभव है साथियों प्रभु की माया सीमित है हमारे दो हाथों में नहीं समा सकती इसलिए सत्य के तरफ हम जाएंगे अभी तक नहीं पहुंच सकते यह अनुमान है अनुमानी सत्य हमें बताया जा रहा है विज्ञान के नाम पर यह ऐसा हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसा है ऐसा हो सकता है अंतिम तह यह मालूम पड़ता है कि जो कल कहा था आज क्या हो रहा है असत्य हो रहा है ठीक है साथियों यह जो गुरुत्वाका शक्ति है क्या करती है बारिश का पानी भूमि में संग्रहित करती है कैसे अभी हम बताएंगे हमारी जो प्राकृतिक भूमि की रचना का होती है स्ट्रक्चर एंड टेक्चर ऑफ द नेचुरल सॉइल मिट्टी के कनों के समूह होते हैं. <coughs> <coughs> मिट्टी कन इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे आंखों से हम नहीं देख पाते सूक्ष्म दल से यंत्र के नीचे देखना पड़ता है इट इज नॉट ए विजिबल टू ह्यूमन आइज मिट्टी कणों के समूह होते हैं यह एक मिट्टी कणों का समूह है यह दूसरा मिट्टी कणों का समूह है यह तीसरा समूह है दिज आर दर्ल पार्टिकल एग्रीगेट्स ये समूह है और दो समूह के बीच में क्या है हा? खाली जगह है क्या है खाली जगह उनको कहते हैं वैक्यूअल्स पोस्पेसिस खाली जगह है तो जैसी बारिश का पानी आएगा प्रति सेकंड 30, से 30 फीट गति से आएगा जैसे भूमि को स्पर्श करेगा इन खाली जगहों में से वो नीचे रिसाव होगा और सारा बारिश का पानी इन खालो जगहों से रिसकर भूमि अंतर्गत जल भंडार में समा जाएगा जिसको भूजल कहते हैं क्या कहते हैं भूजल कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस भूजल करोड़ों सालों से ये भूजल हमारे पृथ्वी के पेट में हमने समाया था वो अगले पीढ़ियों के लिए पीने के पानी के लिए रखा था ईश्वर ने और वही भूजल विकास के नाम पर हरित क्रांति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा ऊपर देने के नाम पर आपने क्या किया ट्यूबवेल खोदकर आपने तो किया ना फिर वे कर वो उसको निकाल लिया अने अगले पीढ़ियों का पानी आपने बर्बाद कर दिया अगली पीढ़ी क्या पिएगी शराब पिएगी शराब के लिए पानी चाहिए कहां से लाएगी अगली पीढ़ी के लिए हमारी कोई चिंता नहीं है हम हम आ, हम का हमारा देख रहे हैं हम कैसे इसका बर्बादी करें साथियों ठीक है सारा बारिश का पानी इसमें संग्रहित होता है ये जड़े हैं, ये पेड़ है ये जड़े हैं अब जब तक बारिश शुरू है वर्षा काल में जड़ों को नमी मिलती रहती है लेकिन मानसून लौट गया बारिश समाप्त हुई आकाश निरभ्र बन गया कोई बादल नहीं है धूप तप रही है और क्या होता है अब यहां आपकी जड़े हैं और यहां भूजल है बीच में बहुत सारा 25-30 फीट का 50 फीट का फासला है 100 फीट का भी फासला हो सकता है अब मानसून खत्म हो गया जड़ों को पानी चाहिए जड़ों को नमी चाहिए पानी बहुत नीचे है अब ये नीचे का पानी ऊपर कैसे लाए ये नीचे का पानी ऊपर लाने का ठेका ईश्वर ने किसको दिया केशाकर्षण शक्ति को दिया कितनी अद्भुत माया है केशाकर्षण शक्ति को दिया जैसे मैं आपको बताऊंगा अगर एक बोतल में आप तेल रखते हैं है ना और उस बोतल में एक कपास की बाती डालते हैं। बाती बोलते हैं ना क्या बोलते हैं आप डालते है। तो तेल चढ़ते चढ़ते कहा जाता है ऊपर तक ये कौन काम करता है केशाकर्षण शक्ति काम करता है ना उसी तरह क्या होता है कि अक्टूबर महीने में धूप तपने लगते हैं अभी अक्टूबर नवंबर में सितंबर से लेकर तो यहां का नमी हवा में उड़ जाता है क्योंकि दरारे पड़ती है भूमि को धूप तपने से अब यहां की नमी हवा में उड़कर जाने से यहां कम दबाव का निर्माण होता है कम दबाव डिप्रेशन पैदा होता है क्योंकि वहां नमी नहीं है तो कानून है ईश्वर का कि ज्यादा दबाव से कम दवाओं की तरफ बहने लगता है तो यहां का नमी यहां आता है उसको आ, संतुलित करने के लिए तो यहां के नमी आ जाने से यहां कम दवा निर्माण हुआ तो नीचे की नमी यहां आती है इस तरह ये भूजल से खो की मैच चलती है सारी नमी कहां तक आती है ऊपर आती है लेकिन कल हमने सिद्धांत देखा था कि जैसे जैसे हम भूमि के सतह से गहराई में जाओगे क्या होता है नीचे की मिट्टी क्या है महासागर है अन्नपूर्णा है ना तो ये जो नमी भूजल की जब ऊपर आएगी तो इस नमी में ये नाइट्रेट घुल जाते हैं नीचे का महासागर फास्फेट घूल जाते हैं पोखियाल घुल जाते हैं माइक्रोन्यूट्रन घूल जाते हैं सारे पोषक तत्व घूल जाते हैं और जब नमी ऊपर आती है केवल बाष्प ऊपर जाता है और नीचे का महासागर ऊपर लाकर जड़ों के पास डाल दिया जाता है अजरों को सब कुछ मिल जाता है बाहर से डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती जंगल में कोई डालता नहीं है पौधों में कोई कमी नहीं है क्योंकि व्यवस्था किसकी है प्लानिंग कमीशन आप इंडिया सरकार की है नहीं नहीं किसकी है ईश्वर की ईश्वर की माया अद्भुत है अद्भुत है चमत्कारों से ईश्वर को मत देखे चमत्कारों से ईश्वर के मत देखे चमत्कारों के ऊपर एक कर्तृत्व शक्ति है ईश्वर की वो आप देख रहे हैं कल से ये अद्भुत है अद्भुत साथियों ये अभी आपको मालूम पड़ गया कि केशा कर से ये नीचे का मास अगर ऊपर आकर जड़ों को बारह ही महीने साल भर नबी भी मिलती रहती हो और खाद्य तत्व तो भी मिलता रहता तीन साल अकाल लगातार अकाल दक्षिण भारत में जाइए महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में पश्चिमी महाराष्ट्र में तेलंगाना में तेलंगाना का हिस्सा रायलसीमा में दक्षिणी तमिलनाडु में या केरला के इडुकी और दो तीन जिलों में भयावह हुआ काल उत्तरी कर्नाटका में सारे जंगल सारे पौधे सूख गए हैं फसल सूख गई है पीने के लिए पानी नहीं है कुए सूख गए हैं तालाब सूख गए हैं सारे जलस्तर सूख गए हैं बागवानी सूख गई है लेकिन वही खेत के मेड़ पर जो पेड़ पौधा खड़ा है ना वो हरा भरा है फलों से लदा हुआ है जंगल नहीं सूखे जंगल के पेड़ पौधे भी मई मही महीने में हरे भरे हैं फलों से लदे हुए पानी तो नहीं दिया पानी वहां भी नहीं है पानी यहां भी नहीं है लेकिन ये हरे है हमारे मर गए इसका मतलब क्या है इसका मतलब है उन जड़ों को कहां से पानी मिला नीचे का पानी भंडार ऊपर आया ये कौन है काम करने वाली केसाकरण शक्ति और प्राकृतिक विज्ञान कहता है कि किसी भी पेड़ पौधों को जितना खाद्य पोषक तत्व चाहिए उसका 80 प्रतिशत पोषक तत्व कौन उपलब्ध करता है केशाकरण शक्ति उपलब्ध करता है ईद की महान कार्य उनका है लेकिन कृषि विज्ञान को ये नहीं ठीक लगा कृषि विज्ञान को लगा कि कैसा करण शक्ति अगर काम करने लगेंगी सारे पोषक तत्व तो महासागर ऊपर आएगा जड़ों को मिल जाएगा जड़ों को मिल जाएगा तो किसान यूरिया फास्फेट खरीदने के लिए बाजार नहीं आएगा तो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के बाहर तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये गैप को बंद कर दे ब्लॉक कर दे ताकि नीचे की नमी ऊपर न आए बारिश का पानी भी नीचे न जाए नीचे का मांस अगर खाद्य पदार्थ तो का ऊपर न जाए और पेड़ भूखे रहे ताकि आप ऊपर से डाल सकें इसके लिए कृषि विज्ञान ने आपको बताया रासायनिक खाद डालो ताकि ये सारे ग्याप बंद हो जाएंगे आप बोलेंगे रासायनिक खाद का और इस खाली जगह का क्या संबंध है सीधा संबंध है ये हरित क्रांति कैसी सुनियोजित षडयंत्र है ये आप सुन रहे हैं सुनियोजित प्री प्लैंड -प्रे कॉन्स्टिट्रेसी इज द ग्रीन रेवल्यूशन आप यूरिया डालते हैं कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है छियालीस प्रतिशत नाइट्रोजन है ठीक है बाकी की क्या है चौन प्रतिशत क्षार है क्या है क्षार है कहां डिपॉजिट हुए इसमें छियालीस प्रतिशत नाइट्रोजन होता यूरिया में बाकी चौवन प्रतिशत फिलस है क्षार है और ये मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह वहां फंस गए यूरिया भूमि में डालने के उपरांत जब यूरिया को नमी मिलती है तो यूरिए नाम के दलाल एक मध्यस्थ विकर, उसका विघटन करते हैं यूरिया का और विघटन से अमोनिया बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है यह अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड महाजैवील वायु है भूमि के अंदर घूमते हैं युवाओं का नाश करते हैं, ह्यूमस की निर्मित को रोकते हैं साथियों अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इनका जब विशिष्ट स्थिति में दोबारा पानी के साथ संयोग होता है तो कार्बोनेट्स अमाइट जैसे क्षार तैयार होते हैं और वो क्षार भी इसी गैप में जमा होते हैं इकट्ठा होते हैं इसका मतलब है जब जब भी यूरिया डालते हो भूमि में एक क्षार संग्रहित करते हो भूमि में नमक आप संग्रहित करते हो सुपर फास्फेट कितना प्रतिशत फास्फेट है 16 प्रतिशत एटी क्या है चौदहसी प्रतिशत क्षार है नमक है कहां डिपोजिट हुए इस गैप पोटेशियम सल्फेट 48 परसेंट पोटैश बावन प्रतिशत क्या है क्षार है नमक है कहां संग्रहित हुआ इसमें संग्रहित हुआ यानी जब जब भी आप रासायनिक खाद डालते भूमि के अंदर नमक को संग्रहित करते हैं और ये नमक सीमेंट कांक्रीट जैसा काम करता है सीमेंट कॉन्क्रीट सीमेंट जैसे दो ईटों को पक्का पकड़ता है कितना भी खींची खींचने की ताकत आप लगाएं वो टूटता नहीं उसी तरह ये जो नमक है क्षार है मिट्टी कणों को एक साथ बांध देता है तो हमारी भूमि कैसी बनती है कठिन बनती है और आपका वो कौन आपका वो औजार नहीं हल क्या करता है भांगड़ा डांस करता है करता है ना मत्थे पर भी लगता है कभी कभी लगता है इतने जमीन पर सीमेंट का अर्थ है ऊपर का नीचे नहीं नीचे का ऊपर नहीं इसका मतलब है जब ये सीमेंट कॉन्क्रीट बन जाती है तो बारिश का पानी नीचे नहीं जाता इसमें नहीं समाता और बारिश का पानी नहीं जाएगा तो ऊपर नहीं आएगा केशा का शक्ति का काम बंद हो जाएगा और साथ में साथियों साथ में हमारी भूमि इतनी कॉम्पेट बनेगी कि साधारण हल से हमारा जोताई नहीं होगी हमें ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा पहले 35 एचपी का बाद में पैंसठ एचपी का बाद में 100 एचपी का बाद में डेढ़ सी एचपी का बाद में कुछ नहीं चलेगा कुछ नहीं चलेगा कुछ नहीं चलेगा सीमेंट कंक्रीट बन जाएगी विनाश ही विनाश विनाश साथियों इसका मतलब है कि अगर इस महासागर को हमें ऊपर लाना है जड़ों को खिलाना है ताकि बाहर से कुछ डालने की नौबत ना आए तो हमें क्या करना पड़ेगा जो गैप बंद करने का काम करता है कौन करता है रासायनिक खाद उसको क्या करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा ये तो समझ में आया था क्यों चालू कर दिया कौन कौन करेगा बंद कौन संकल्प लेगा कि ये पाप हम नहीं करेंगे अत्याचार नहीं करेंगे माता पर कुछ लोगों के हाथ नीचे है क्या कारण है कि कंपनी के एजेंट बैठे क्या <laughs> आपके हाथ नीचे है क्या बात है स्वामी जी <laughs> इनके भी हाथ नीचे है क्या बात है ठीक <laughs> है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तीसरा है चक्रवात साइक्लोन्स लिखे, अगर बंगाल की खाड़ी में वर्षा काल में चक्रवात की निर्मित नहीं होती तो शायद हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता यह चक्रवात जब उड़ीसा का किनारा लांग कर छत्तीसगढ़ से विदर्भ उत्तर भारत में पहुंचता है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके आगे विदर्भ मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में पहुंचता है तो उत्तरी भारत में क्या मिलता है बारिश का पानी मिलता है तब उत्तरी भारत में बारिश होती है लेकिन दक्षिण भारत में बारिश नहीं होती सूखा होता है लेकिन अगर चक्रवात आंध्र प्रदेश को पार करके दक्षिण भारत में जाता है तो दक्षिण भारत में बारिश होती है उत्तर भारत में बारिश नहीं होती मानसून जब कृतिका नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र मालूम है आपको मालूम है हाँ मई महीने में कृतिका नक्षत्र में हिंद महासागर में प्रवेश करता है तो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से 700 घन मील (700 हंड्रेड क्यूबिक माइल 700 घन मील पानी बाष्प के रूप में उठाता है 700 क्यूबिक माइल वाटर वेपर इज अकुमलेटेड बाय मानसून को में उठाता है उसके मेघ बनते हैं बादल बनते हैं 700 क्यूबिक माइल बाष्प उठाते हैं, है ना उसके क्या बनते हैं बादल बनते हैं और वो मेघ जब हमारे देश में आते हैं, तो हमें क्या देते हैं बारिश देते हैं। और जब वे मेघ हमारे राज्य में आते हैं तो हमें बारिश मिलती है मई मही महीने के अंत में मानसून के प्रवेश काल के दरम्यान बंगाल के खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है क्षेत्र कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन इज क्रिएटेड उसी समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है ये नेचुरल प्रोसेस है ये प्राकृतिक व्यवस्था है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कम दबाव के क्षेत्र तैयार होते हैं इसके प्रभाव से मई के आखिर में या जून के शुरू में दोपहर को अचानक बादल आते हैं जून के शुरुआत में या मई के आखिर में दोपहर को अकस्मात बादल आते हैं आते हैं ना दोपहर को आते हैं दोपहर को अकस्मात बादल आते हैं तेज हवा आंधी आती है बादल के साथ आंधी से भूमि की धूल ऊपर उछलती है उसी समय बादल एक दूसरे के टकराते हैं बादल एक दूसरे से टकराते हैं टकराने से क्या होता है काय क्या, क्या हो जाती है बिजली हाँ करुणाम स्वरूप बिजली बहुत तेज गति से आवाज करती है और फिर बारिश शुरू होती है बारिश की बूंदों में हवा का नाइट्रोजन घुल जाता है बिजली की वजह से बारिश की बूंदों में हवा का नाइट्रोजन घुल जाता है ये जो सूक्ष्म बूंदे है पानी की काय पर इकट्ठा होती है उछाले हुए धूल के कणों पर इकट्ठा होती हैं। और जब बारिश के रूप में और जब बारिश के रूप में हमारे भूमि पर गिरती है और जब बारिश के रूप में हमारे भूमि पर गिरती है तो साथ में नाइट्रोजन भी लाती है हवा का साथ में घुला हुआ नाइट्रोजन भी लाती है और उछाले हुए धूल कण के रूप में फास्फेट पोटैश और अन्य पोषक तत्व भी लाती है फॉस्पेट पोटैश धूल कण के रूप में धूल कण के रूप में क्या लाती है फॉस्पेट पोटैश और अन्य पोषक तत्व भी लाती है जिसका लाभ किसको मिलता है हमारी फसल को मिलता है जड़ों को मिलता है जिसका लाभ हमारी फसल को मिलता है इस तरह कुल नाइट्रोजन का 15 प्रतिशत नाइट्रोजन इस तरह कुल आवश्यकता का 15 प्रतिशत नाइट्रोजन जड़ों को अपने आप मिल जाता है चक्रवात से तो हमें क्या देता है चक्रवात क्या देता है एक तो बारिश का पानी देता है क्या है देता है नाइट्रोजन देता है फास्फेट पोटेश भी देता है है ना और एक काम करता है लिखिए और ये चक्रवात पौधों की परीक्षा लेता है और ये चक्रवात पेड़ पौधों की परीक्षा लेता है प्रकृति का कानून है ईश्वर का कानून है बलवान को जीने का अधिकार है दुर्बल को जीने का अधिकार नहीं क्या कानून है बलवान को जीने का अधिकार है दुर्बलों को जीने का अधिकार नहीं, का नहीं। क्यों कानून बनाया भगवान ने इसका कारण है क्योंकि क्योंकि अगर क्योंकि अगर दुर्बल मानव अथवा पौधे जियेंगे तो उनकी आगे की नस्ल कैसे निकलेगी दुर्बल ही निकलेगी हन उनकी आगे की नस्ल और दुर्बल निकलेगी और हो सकता है पूरा वंश खत्म हो जाए ये हुआ है इतिहास में है, हुआ है और हो सकता है पूरा वंश खत्म हो जाए लेकिन अगर बलवान जिंदा रहता है तो उसकी अगली नस्ल भी बलवान बनती है लेकिन अगर बलवान जिंदा रहता है तो अगली नस्ल भी बलवान बनती है जिससे वंश चलता रहता है जिससे क्या होता है वंश चलता रहता है मैंने इसका भी अभ्यास किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यह कानून भगवान ने क्यों बनाया तो फिर मैंने कुछ प्रयोग किए क्या किया कपास की खेती होती है हमारे विदर्भा में तो जो बलवान पौधे थे कपास के बलवान सशक्त जिसको कोई किड नहीं थे बीमार नहीं थी उसका कपास अलग निकाला उसका बीज अलग निकाला एक एकड़ में वो बो दिया और जो दुर्बल पौधे थे जिसको कीट आती थी बीमारी आती थी बौंडी कम थी उसके बीज अलग निकाले उसको बो दिए मालूम पड़ा कि जो बलवान पौधों के बीज है वो बोए वहां तीस से चालीस प्रतिशत उपज कितनी मिली ज्यादा मिली तो वहां किट नहीं आए बीमारी नहीं आई लेकिन जो दुर्बल बोए थे वहां बीमारी आई वहां किट आए नुकसान हुआ उपज भी घटी इसका मतलब है कि चक्रवात क्या करता है आपकी परीक्षा लेता है कौन सा पौधा बलवान है वही टिकना चाहिए दुर्बल है उसको क्या करना है गिरना ही चाहिए ये परीक्षा लेता है ये बहुत आवश्यक है बहुत आवश्यक सौभाग्यवश तमिलनाडु में बहुत बड़ा चक्रवात आया था पांडिचेरी के दल में उस समय मैं चेन्नई था और बहुत नुकसान हुआ था तो हम देखने गए कि पांडिचेरी में हमारे जो किसान झेट खेती कर रहे हैं वहां के नरियल के पौधे गिर गए क्या रासायनिक वालों की क्या हालत है तो जाकर चमत्कार देखा कि रासायनिक वालों के नरियल गिर गए हैं पौधे गिर गए हमारे खड़े हैं क्यों क्यों क्यों बलवान है वो क्या है बलवान बलवान तो साथियों होता है ये होता है आप चमत्कार देखोगे आपका रासायनिक गेहूं खड़ा है हमारा नैसर्गिक प्राकृतिक गेहूं खड़ा है चक्रवात आया आंधी आई तो आपका गेहूं क्या होता है गिर जाएगा मिट्टी भी मिल जाएगा हमारा गिरेगा लेकिन दूसरे दिन खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चिंता मत कर मैं हूं ना ये हुआ है हाँ देखो यही यही राइट right. ये होता है ये होता है आप देखोगे अभी यूट्यूब पर आप हमने अपलोड किए बहुत सारी वीडियोस आप डाउनलोड करें आप घर में देख सकते हैं कि यहां का आ, वो पॉमग्रेनेर को क्या है अनार रासायनिक अनार के पौधे सूख गए मराठवाडा की अभी बता रहा हूं विशाल वहां बहुत गहरी अकाल है दो साल से वहां के पौधे सूख गए रासायनिक के वहां के मौसमी के पौधे सूख गए वहां का सोयाबीन सूख गया वहां का गन्ना सूख गया वहां का कपासख गया पड़ोस में और झीरो का कपास खड़ा था झीरो का गन्ना खड़ा है हरा भरा है सोयाबीन खड़ा है सब कुछ खड़ा है अनाज भी खड़ा है और उसको फल लगे क्योंकि हमने क्या किया पौधों को क्या किया बलवान किया अनाप ने क्या किया दूरबल कर दिया अगर रासायनिक खेती से पौधे दुर्बल होते हैं न बनते हैं तो रासायनिक खेती से जो पैदा हुआ वो खाने से मानो क्या होगा होगा ना क्यों खाते हो क्यों खाते हो क्यों उगाते हो क्यों लोगों उनको खिलाते हो गलत है, गलत है। तो साथियों चक्रवात की बहुत बड़ी भूमिका है अगर चक्रवात नहीं होता तो हमें पीने के लिए पानी सिंचन के लिए पानी नहीं मिलता बहुत अहम भूमिका है बहुत अहम भूमिका है ये जो तीन पद्धतियां हमने देखी कि भूमि से जड़े उठाती है शरीर में संग्रहित करती है जब हम उसका आच्छादन करते हैं बिछावन करते हैं और वो विघटित होता है ह्यूमस के रूप में तो सारा भूमि से लिया हुआ कहां इकट्ठा होता है भूमि में लौटा देते हैं ऊपर से डालने की दूसरा देखा है केशाकर्षण नीचे का महासागर है है ना ये महासागर ऊपर लाने का काम केशाक शक्ति करते हैं, और साथ में पानी भी लाते हैं और को बाघा भी मैने क्या देते पानी और पोषण देते है हमें ऊपर से करने की आवश्यकता नहीं और तीसरा हमने देखा चक्रवात सारे पोषण तत्व तो उसको मिला देते हैं उपलब्ध करते साथ में पौधों को क्या करते हैं बलवान मंदिर उसकी जाँच करते हैं समझ में आ आएगा और चौथा टिक देशी केचों की गतिविधियां देशी केचों की गतिविधियां क्या बोलते हैं केचों को आप गेंदवा गेंदवा गेंदवा ना बोल बोल गेंदवा ओके ओके okay. और क्या कहते हैं हिंदी में अर्थफॉर्म कहते हैं ना क्या कहते हैं हिंदी में अर्थवर्म कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं गेंदुआ कहते हैं ना ठीक ठीक लिखे अगर देशी केचुए नहीं होते तो शायद जंगल खड़े नहीं होते अगर देशी केचुए नहीं होते तो शायद जंगल खड़े नहीं होते हमारी फसल भी हम नहीं ले पाते पौधों पेड़ पौधों के वृद्धि में बढ़ने में और भूमि को बलवान बनाने में और भूमि को बलवान बनाने में देशी केतुओं की अहम भूमिका होती है और भूमि को बलवान बनाने में देशी केचों की अहम भूमिका होती है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट केचों का खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए जो जंतु स्नो का उपयोग किया जाता है जो जंतु एसनो फिटिडा का उपयोग किया जाता है आइसनियो फिटिडा उसको हिंदी में कह सकते राक्षस जंतु आसोनो फिटिडा आसोनियो फिटोडा वो वास्तव में केचुआ नहीं है ये गुमराह कर रहे कुछ वैज्ञानिक और एनजीओ जब भी खती के प्रचार की वो केचुआ है वास्तव में केचुआ नहीं है क्योंकि क्योंकि केचुओं के कुल सोलह लक्षण होते हैं क्योंकि केचुआ के कुल सोलह लक्षण होते हैं उन सोलह लक्षणों में से एक भी लक्षण सोलों में से एक भी लक्षण ऊंच जंतु में नहीं है स्नोफिडेडा में नहीं है जैसे अंग्रेजी में केचो को अर्थवम कहा जाता है अंग्रेजी में केचुआ को अर्थवम कहा जाता है इसका मतलब है जो मिट्टी खाता है वही केचुआ है ये आइसनो फिटिडा मिट्टी नहीं खाता गोबर खाता है ये आइसनो फिटिडा मिट्टी नहीं खाता गोबर खाता है केचवा नहीं है नंबर दो जो भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है जो भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है और उन छेदों में से बारिश का पूरा पानी भूमि में संग्रहित करता है उन छेदों में से बारिश का पानी पूरा भूमि में संग्रहित करता है वो खवा है आइसनोपिटेडा भूमि में छेद नहीं करता भूमि के सतह पर काम करता है सतह सत्थ, पर काम करता है ऑन द सर्फिस ऑफ द सॉइल दे आर एक्टिवेटेड भूमि के सतह पर काम करता है केचुआ नहीं है केचुआ नहीं है जो खाने को नहीं मिला तो भाग नहीं जाता भूमि के अंदर जानी है समाधि लेकर सो जाता वो केचुआ है जो खाने को नहीं मिला तो भाग नहीं जाता भूमि के अंदर जानमी है वहां समाधि जी का सो जाता है वो खेचवा है लेकिन ईसनों पीटिड़ा खाने को नहीं मिला तो पड़ोस के खेत में तुरंत भाग जाता है अर्थात केचवा नहीं है चार राजस्थान के रेगिस्थान में राजस्थान के रेगिस्थान में बावन अनुशतांश तापमान में भी बावन अनुशतांश तापमान में भी देशी के भूमि के अंदर काम करने रहते हैं देशी केचुए भूमि के अंदर जहां नमी है ठंडक है वहां काम करते रहते हैं लेकिन एसनोफिडिडा लेकिन एसनोफेडिडा अगर तापमान अट्ठाईस अनुशतांश के ऊपर चढ़ने लगता है तो वह जिंदा नहीं रहता उसको मरना ही है वो तो जिंदा नहीं रह सकता उसको मरना ही है इसलिए उसको एसी में रखना पड़ता है काय में रखना पड़ता है एसी में एयर कंडीशन में रखना पड़ता है बाप को एसी नहीं उसको एसी है ना एसी में रखना पड़ता है इसका मतलब है ये केचुआ केचुआ माने देशी केचुआ लिखिए केचुआ माने देशी केचुआ देशी केचुआ भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है जब वह भूमि में प्रवेश करता है तो खाते खाते गहराई में जाता है तो खाते खाते गहराई में जाता है और खाते खाते वापस दूसरे छेद में से ऊपर आता है और खाते खाते ही दूसरे छेद में से ऊपर आता है जिस छेद में से अंदर गया केचुआ जिस छेद में से अंदर गया केचवा जिस छेद में से अंदर गया उस छेद में से ऊपर नहीं आता पुनर्प्रवेश नहीं करता दूसरा छेद करके ऊपर आता है और जब दोबारा प्रवेश करता है तो नया छेद करके अंदर घुसता है और और नया छेद के ऊपर आता है जब वो प्रवेश करता है तो नया छेद खोद कर नीचे जाता है और वापिस लौटता है तो और दूसरे छेद में से ऊपर आता है हर बार क्या करता है वो एक नया छेद क्या करता है। इस तरह इस तरह 24 घंटे नीचे ऊपर नीचे ऊपर है ना जाते आते रहता है था था था। था। हा पंद्रह जाता है जहां तक नरम है वहां तक जाता है गहरा में चला जाता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर और भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है कितना करता है भूमि को लिखे अनंत करोड़ छेद करता है जब कैचवा नीचे ऊपर जाता है तो अपने शरीर में से जब कैचवा नीचे ऊपर जाता है तो अपने शरीर में से एक द्रव पदार्थ अपने शरीर में से द्रव पदार्थ निकालकर छेदों के दीवारों पर लिप देता है छेदों के दीवारों पर लिप देता है ताकि छेद वही के वही रहे छेद खत्म न हो कैसे रहे मजबूत रहे उस द्रव पदार्थों को वर्मीवास कहते हैं उस द्रव पदार्थ को वर्मीवाश यानी केचोका पानी कहते हैं केचोका पानी कहते हैं इसमें सारे पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ संयोग भी होते हैं कुछ संयोवक भी होते हैं हार्मोन्स भी होते हैं जो जड़ों को आवश्यक होते हैं कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो जड़ों को आवश्यक होते हैं संयुवक ठीक है जब केचवे जब केचवे नीचे ऊपर नीचे ऊपर जाते हैं तो खाते खाते आते हैं देखिए जब केचवे नीचे ऊपर जाते आते रहे तो खाते खाते जाते खाते खाते ऊपर आते क्या खाते हैं गहराई की मिट्टी खाते लिखिए गहराई की मिट्टी खाते महासागर खाते हैं गहराई की मिट्टी क्या है महासागर है हमने देखा ना अन्नपूर्णा है वो गहराई का महासागर खाते हैं कच्चा फट्टर खाता है मुरम, रॉक मटीरियल कच्ची चट्टान खाता है साथ में बालू भी खाते हैं बालू बालू रेती क्या बोलते आप सैंठ रेत कन खाते हैं चूने के पत्थर भी खाते हैं चूने के पत्थर भी खाते हैं साथ में भूमि में फसलों को बीमारी पैदा करने वाले जो राक्षस जंतु होते हैं उनको निगल कर नाश करते हैं उनका नाश करते हैं उल्टा इसके विपरीत इसके विपरीत भूमि में जो उपयुक्त जीवाणु होते हैं बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उपयुक्त उपयुक्त तो क्या कहते हैं लाभकारक लाभदायी लाभदायी जीवाणु होते हैं उनको अपने पेट में लेते हैं भूमि में से अपने पेट में लेते हैं उनको सचेतन बनाते हैं बलवान बनाते हैं ऊर्जा समृद्ध बनाते हैं और विष्ठा के माध्यम से ऊपर लाकर डालते हैं जड़ों के पास और विष्टा के माध्यम से ऊपर लाकर जड़ों के पास के डालते हैं उनके शरीर में एक जैव संयंत्र होता है जैव संयंत्र बायो रिएक्टर आपके भाषा में ग्राइंडर होता है मिक्सर होता है आपके भाषा में क्या है ग्राइंडर होता है जो खाया उसका क्या होता है मिक्स होता है जो खाया उसका पूरा चरवन होता है और विष्टा के रूप में ऊपर लाकर डाल दिया जाता है और अंत में विष्टा के रूप में ऊपर लाकर डाल दिया जाता है देखिए ये सारा मास अगर कहाँ से लिया भूमि के अंदर से लिया है ना पेट में क्या किया उसको संस्कारित किया और विष्टा के माध्यम से कहा लाकर डाल दिया जड़ों के पास ऊपर लाकर डाल दिया यानी चेन्नई का माल कहा हरिद्वार में मुंबई का माल हरिद्वार में कलकत्ता का माल हरिद्वार में याने सारा महासागर ऊपर जड़ों के माध्यम लिया विष्टा के माध्यम से लाकर डाल देते लिखिये केचों की विष्टा में केचों की विष्टा में मिट्टी से मिट्टी से सात गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है सात गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है सेवन टाइम्स मोर नाइट्रोजन देन दॉइल नौ गुना ज्यादा फास्फेट होता है नाइन टाइम्स मोर फास्फेट देन द सॉइल ग्यारह गुना ज्यादा इलेवन times more, पोकै ग्यारह गुना ज्यादा क्या होता है पोतास होता है पोकैश को क्या बोलते हैं हिंदी में पालाश कहते उसको पालाश क्या कहते हैं पलाश पालाश ये संस्कृत शब्द है हमारे पास शब्दों का बहुत भंडार है विशाल भंडार है अंग्रेजी के पास शब्द नहीं है बहुत बेकार भाषा है दरिद्री भाषा है हर अंग्रेजी का हमने हिंदी शब्द का उपयोग करना ही चाहिए विकल्प देना ही चाहिए उसको पालास कहते हैं फॉस्टेट को स्क्रोथ कहते हैं बात अलग है आपको मालूम नहीं है ठीक है ठीक है लिखिए क्या लिखा हाँ छह गुना ज्यादा कैल्शियम होता है सिक्स टाइम्स मोर कैल्सियम देन द सॉइल छह गुना ज्यादा कैल्शियम होता है आठ गुना ज्यादा मैग्नेशियम होता है एक टाइम्स मोर मैग्नेशियम देन द सॉयल आठ गुना ज्यादा मैग्नेशियम मैग्नेशियम मग्न दस गुना ज्यादा गंधक होता है गंधक को क्या कहते हैं आप हाँ हिंदी में सल्फर कहते दस गुना ज्यादा सल्फर होता है गंधक होता है इस तरह सारे पोषक तत्व इस तरह सारे पोषक तत्व अनेक गुना मात्रा में होते हैं इस तरह सारे पोषक तत्व अनेक गुना मात्रा में होते हैं इसका मतलब क्या है कि केचुओं की विष्ठा क्या है खाद्य पोषक तत्वों का क्या है महासागर है महासागर लिखिये जब केचुए निरंतर काम करते रहते हैं तो उनको कार्य करने के लिए एक विशिष्ट परिस्थिति की यानी सूक्ष्म पर्यावरण इसलिए लिए सूक्ष्म पर्यावरण की आवश्यकता होती है बस दिट इज वे गुड सूक्ष्म पर्यावरण की आवश्यकता होती है अगर यह सूक्ष्म पर्यावरण है तो काम करते हैं अगर सूक्ष्म पर्यावरण है तो काम करते नहीं तो काम नहीं करते इसका मतलब है अगर उनको 24 घंटे काम में लगाना है तो क्या करना होगा सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करना तो सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करना होगा देखिए सूक्ष्म पर्यावरण माने क्या हां सूक्ष्म पर्यावरण माइक्रो क्लाइमेट सूक्ष्म पर्यावरण पर्यावरण माइक्रो क्लाइमेट लिखिए भूमि के सतह पर दो पौधों के बीच में जो हवा संचारित होती है जो हवा संचारित होती है उस हवा का तापमान 24 से लेकर 32 अंश शतांश होना चाहिए हवा में नमी पैंसठ से लेकर बहत्तर प्रतिशत होनी चाहिए 65 फाइव टू सेवेंटी परसेंट और भूमि के अंदर अंधेरा और वापसा होनी चाहिए अंधेरा और वापसा मैं लिखकर देता हूं वापसा मैं बाद में बताऊंगा वापसा क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है वापसा वापसा होना चाहिए इस सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करने के लिए केवल एक ही काम करना है केवल एक ही काम करना है भूमि के सतह पर पेड़ पौधों के दो कतारों के बीच कतार ही बोलते ना क्या बोलते हैं? बिछावन बिछानाएं है। काष्ट पदार्थ का फसलों के अवशेषों का क्या करना है बिछावन बिछाना है जैसे ही हम बिछावन बिछाते हैं देखिए जैसे ही हम बिछावन बिछाते हैं अपने आप सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है अपने आप सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है और केस काम करने चालू करते केचुए काम में लग जाते देखिए ये नीचे का क्या है मास अब केच ने छेद किया ये नीचे का मांस अगर खा लिए और ऊपर लाकर क्या डाल दिया विस्तार विस्टा ही बोलते ना विस्तर डाल दिया यानी नीचे का मांस कहां आ गया जड़ो के पास आ गया है ना जड़ो के पास आ गया जब प्रवेश किया डाल दिया जिस छेद में से ऊपर आया उस छेद में से ऊपर नीचे नहीं जाएगा क्या किया नया छेद किया है ना और वापस आया तो दूसरे छेद में से ऊपर आया और डाल दिया <coughs> ऐसे निरंतर नीचे ऊपर नीचे ऊपर अनंत करोड़ छेद किए के छेदों में से क्या हुआ बारिश का पानी पूरा भूमि में संग्रहित हो गया एक बुंद भी बाहर नहीं जाती एक बुंद भी नहीं जाती मेरे मन में भी आशंका थी कि ये सरकारें केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें और एनजीओ करोड़ों रुपए देश विदेश के फंड्स लाकर जल वर्षा जल का प्रबंधन करते हैं यानी वाटर सेड मैनेजमेंट का काम करते हैं करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं क्या प्रकृति के पास कोई यह व्यवस्था नहीं होगी हमारे महाराष्ट्र में महाबलेष्वर एक ठंड हवा का एक स्थल है न महाबलेष्वर नाम सुना है 6000 मिलीमीटर बारिश होती है कितनी छह ने आप आप आपके यहां जितनी बारिश होती है उसकी दस गुना ज्यादा जुलाई अगस्त में और वो सारा जंगल है 21 बाईस जुलाई को मैं वहां गया छह साल पहले मैं देखना चाहता था कि घना घाती बारिश हो रही है तो पानी बहकर जा रहा है या अंदर जा रहा है और मैंने देखा घना घाती बारिश हो रही थी लगातार तीन दिन से लेकिन एक बुंद भी बाहर नहीं गई सारी अंदर चली गई क्यों किसने काम किया केचु ने के। इसका मतलब है अगर सरकार का एक पैसा भी न लेते हुए सारा वर्षा जल बारिश का पानी भूमि में संग्रहित करना है तो हमें किसको काम में लगाना पड़ेगा केचौ को काम में लगाना पड़ेगा यानी केचुआ वर्षा जल प्रबंधन भी करता है साथ में महासागर ऊपर लाकर जड़ों को खिलाता भी है और भूमि की सुरक्षा भी कौन सा चाहिए ये खचवा चाहिए को वो महाराक्षस चाहिए कौन सा चाहिए ये चाहिए वो नहीं चाहिए गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया तो भी नहीं चाहिए भीख मंगा किसान नहीं है सब्सिडी नहीं चाहिए सब्सिडी क्या होती है साब्सिडी होती है क्या होती है साब्सिडी होती है सब्सिडी कितने लोग रहे नहीं चाहिए करने वाले आ? भिकारी मन में किसको नहीं चाहिए सब्सिडी कौन है वो पुश्यार थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे किसान भिक मंगाए है क्या भीख दे रहे उसको तो दाता है दूसरे को देता है ज्यादा देता है ये सब्सिडी खतरनाक है यही सब्सिडी ने सब विनाश कर दिया है हम किसी से कुछ नहीं लेंगे हम कौन है हाँ हम राजा है हम कौन है राजा जनता कौन है राजा है क्यों बिकले किसी से तो साथियों इस तरह ये केचों को हमें काम में लगाना है तो केचों को काम में लगाना है तो उसके लिए जो सूक्ष्म पर्यावरण चाहिए वो अपने आप कैसे निर्माण होता है जब हम भूमि के ऊपर आच्छन करते समझ में आ गए आ गए आप पांच मिनट का ब्रेक लेंगे जलपान के लिए तुरंत वापस आएंगे ठीक है धन्यवाद